ये देखिए इसमें जो जो उत्तर के क्लेश है ना अस्मिता रागव दोष इनकी कितनी अवस्थाएं कही गयी कौन कौन इसमें किसका वर्णन आया अच्छा अवस्था का नाम है प्रसुक्ति प्रसुप्ति अवस्था वाले क्लेश को क्या कहेंगे है ना अच्छा तो प्रसुप्ति अवस्था वाला क्लेश क्या होगा प्रसुप्त तो ये प्रसुप्त क्लेश को बता दिया गया ना और आगे देखेंगे तो अब देखेंगे ये चार अवस्थाएं जो है ना किसकी बताई गई क्लेशों की एक पंचम अवस्था भाष्यकार बताते हैं कि ये प्रसुप्ति में क्या होता ये इसमें प्रसुप्त में क्या होता है कि शक्ति मात्र स्थित क्लेश बीज रूपता को प्राप्त हो जाते हैं बीज रूपता को प्राप्त हो जाते हैं मतलब वो कारण रूप से रहते हैं अपने कार्य को उस समय नहीं कर पाते हैं ये क्या था ये किसका वर्णन था प्रसुप्त का और फिर तनु तो क्या होता है जो उसके द्वारा क्रिया योग के द्वारा जिनको क्षीण किया जाता है कमजोर किया जाता है क्रिया योग के द्वारा कमजोर हुए कलेसों को क्या कहा जाता है क्षीण हुए कलेशों को तनु कहा जाता है विन्न का वर्णन आगे आएगा विच्छिन्न कहा जाता है टूट टूट करके लोग कभी ऐसा होता है कि मन के सभी विकार समाप्त हो गए साधना करने वाले को ऐसा लगता है मन बिल्कुल शांत है स्थिर है ऐसा पर कुछ समय बाद लंबे समय बाद फिर वही विच्छिन्द हो जाता है तो उस प्रकार के जो क्लेश हैं उनको क्या कहा जाता है विच्छिन्न है कभी कभी वर्षों कई कई महीने बहुत शांति बनी रहती ध्यान में लेकिन संस्कार प्रसाद पुनः क्या होता है क्लेश आ जाते हैं तो वैसे क्लेशों को क्या कहते हैं विच्छिन्नी और उदार क्लेश जो है ना वो कर जो कर रहे हैं अपना जो जो क्लेश वर्तमान होकर के अपना कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं उदार तो ये चार प्रकार के क्लेश हुए ना तो फिर चार अवस्थाएं हो जाएंगी अब पांचवी अवस्था का वर्णन भाष्यकार करते हैं की जब क्लेश क्या है दगबीज हो जाएंगे तो दग्ध बीज रूपता को प्राप्त हो जाएंगे जब क्लेश तब क्लेशों की पांचवी अवस्था होगी क्लेशों की पांचवी अवस्था होगी मरा हुआ जैसा है ना, उसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा तत्रय बीज भावा, पंचमी क्लेश न अन्यत्र इति। तत्र तत्र है ना, से लेना है विवेक ख्याति के द्वारा छीन हुए क्लेश वाले योगी में विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट हुए क्लेश वाले योगी में दग्ध बीजावा दग बीज भावा साह पंचमी क्लेशावस्था दग्ध बीज भावा करते हैं कि क्या है की जिसकी बीज रूपता दग्ध हो गई है जिसकी बीज रूपता जले हुए दग्ध बीज रूपता वाली दग्ध बीज रूपता वाली जिसकी बीज रूपता दग्ध हो गई है मतलब बीज रूप से भी जो नहीं है जो प्रसुप्त लिए होते हैं वो कैसे पड़े रहते हैं बीज रूप से बीज रूप से जैसे दे देखेंगे अभी घास तो बहुत से मैदान में नहीं दिखाई देती ना अभी और बैशाख और ज्येष्ठ मास आएगा तो घास दिखाई देगी लगता है घास नहीं है लेकिन क्या बीज उसके पड़े रहते हैं ना तो फिर क्या होता है जब शाह कारण होते हैं तो फिर फिर वो बीज से क्या है? अंकुर हो जाता है कार्य हो जाता है तो ऐसे जो प्रसुप्त क्लेश पड़े हुए है बीज रूप से तो शाह कारण के होने पर फिर वो प्रकट हो जायेंगे इसलिए उनको क्या होना चाहिए दग्ध होना चाहिए बीज यदि उसके जल जाए ना घास के तो फिर उनको रोकाएगा तो क्लेशों को दग्ध बीज होना चाहिए है कि कि बीज बीज है रूपता वाली मतलब जिन क्लेशों की बीज रूपता भी नष्ट हो गई है ऐसे क्लेशों की अवस्था दग्ध बीज रूपता वाली ये अवस्था का विशेषण से है अवस्था hmm. है ना दग्ध बीज रूपता वाली कौन अवस्था किसकी अवस्था क्लेशों की अवस्था क्लेशा नाम अवस्था तो दग्ध बीज रूपता वाली अवस्था किसकी अवस्था क्लेशों की अब वो अवस्था संख्या में कितनी होगी पंचम तो पंचम क्लेश का विशेषण होगा या अवस्था का विशेषण होगा अवस्था का विशेषण होगा क्योंकि क्लेश अवस्था है ना क्लेशा नाम अवस्था है तत्पुरुष समास है ना तत्पुरुष समास में उत्तर प्रदार प्रधान होता है तो ध्यान देना प्रधान के साथ ही अन्वय होता है अ प्रधान के साथ अन होता है तो पंचमी किसके साथ होगा अवस्था के साथ होगा क्लेश के साथ उनमें नहीं करेंगे है ना तो लगाएंगे जले हुए दग्ध बीज वाली क्लेशों की पांचवी अवस्था है विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट हुए क्लेश वाले योगी में ही होती है विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट हुए क्लेश वाले योगी में ही होती है अन्यत्री अन्य साधक में नहीं होती है साथ ही अवस्था जल दग्ध बीज रूपता वाली क्लेश की पांचवी अवस्था विवेक ख्या के द्वारा दगे क्लेश वाले योगी में ही होती है अन्य साधक में नहीं होती है अन्य अन्य ऐसा। ध्यान देंगे कि जब भी क्लेशों का बीज सामर्थ्य दग्ध हो जाए तब विशेष सम्मुख आने पर भी कोई विकार का उदय होगा नहीं होगा नह जैसे की घास के बीज यदि जल जाए तो कितनी भी वर्षा हो जाए कितनी भी उसमें गोबर की खाद डाली जाए तो उससे घास हो पाएगी हाँ तो वही जिसका क्या है की क्लेशों के बीज यदि दग्ध हो जाए तो विषय सम्मुख आने पर भी कोई बिकार नहीं होगा राग भी कोई बिकार नहीं होगा वही बताना चाहते हैं शतान क्लेसा नाम तदावीर सामर्थम दगधम की तब विद्यमान क्लेशों का कौन ये पहले विद्यमान है ना तब पूर्व से विद्यमान क्लेश तब पूर्व में विद्यमान रहने वाले क्लेशों का बीज सामर्थ्य हो जाता है पंक्ति जी, अच्छा लगा एक मिनट लग जाएगा से बात में करेंगे पहले और शब्दों का लगा लेना विद्यमान क्लेशों का बीज रूप सामर्थ्य जल जाता है विद्यमान क्लेशों का बीज रूप सामर्थ्य जल जाता है बीज सामर्थम बीज रूप सामर्थ्य जल जाता इसलिए विषय के सम्मुख होने पर भी विषय के चाहे शत्रु हो मित्र हो कंचन हो कामनी हो कोई भी हो तो इसलिए विषय विषयी भावे अपि कि विषय सम्मुख होने पर भी सम्मुखी भावे सति अपि सति अपि विषय सम्मुख होने पर भी भवती ऐसा न प्रबोधा ऐसा क्लेशा प्रबोधा न भवती इन क्लेशों का प्रबोध नहीं होता है इन क्लेशों का प्रबोध नहीं होता है मतलब इन क्लेशों का उत्थान नहीं होता है इन क्लेशों का प्राकट्य नहीं होता है अच्छा अब तदा आया है ना तो तदा के कारण फिर देखो फिर पूर्व वक में जदा लगाना पड़ेगा तदा के कारण पूर्व वक में क्या लगाना पड़ेगा तो ऐसा लगाइए जब दर्द बीज रूपता वाली क्लेशों की वह पांचवी अवस्था क्षीण क्लेस वाले योगी में ही होती है अन्य में नहीं होती है तब यदा वहाँ जोड़ लेंगे तो सदा यहां का, यहां में हो जाएगा तब पूर्व से विद्यमान क्लेशों का बीज रूप सामर्थ्य दग्ध हो जाता है दग हो गया लेनाथ दग्ध हो गया है दग हो गया है न इसलिए विषय के सम्मुख होने पर भी ऐसा प्रबोधा न बहुत इन क्लेशों का प्रबोध नहीं होता है या इन क्लेशों का प्राकट नहीं होता है ऐसा जैसे उस ऊसर भूमि में कितनी भी वर्षा हो अंकुर नहीं निकलेगा तो वैसे ही जो है ना जिसका है आत्मा का तो उसको ऐसे ही रहता है की हाँ। प्रसु, प्रसु, क्लेशों की प्रसुक्ति अवस्था कही गई क्या कही गई उक्ता प्रसुक्ति ही प्रसुक्ति ही उगता क्लेशों की प्रसुक्ति अवस्था कही गई दग्ध बीजा नाम आपरो क्या दग्ध बीजा नाम अप्ररोहाँ उगता का अध्ययन कर लेंगे क्योंकि प्रसुति स्त्रीलिंग है ना इसलिए उगता और ये आप प्ररोहा पुलिंग है ना तो यहाँ उगता का अध्यार कर लेंगे और जले हुए बीजों का अंकुरित न होने कहा गया जले हुए बीजों का अंकुरित न होना कहा गया मतलब जले हुए बीज के समान जले हुए बीज के समान क्लेशों का प्रकट न होना कहा गया लग जाएगा जले बीजों का अंकुरित न होना कहा गया मतलब जले हुए बीजों के समान क्लेशों का प्रकट न होना कहा गया ऐसे पंक्ति लगाएंगे तो प्रसुप्ति कह दी गई ना अब तनुत्व मुच्चे से तनुत्व अवस्था कही जाती है तनुत्व अवस्था वाले, तनु वाले क्लेशों को तनु कहते हैं जैसे प्रसुप्ति अवस्था वाले क्लेशों को प्रसुप्त वैसे ही तनु अवस्था वाले क्लेश तनु कहे जाते हैं तो ध्यान देना क्लेश का तनु कलेश तनु करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ क्रिया योग है ना तो क्रिया योग से तनु हो जाते हैं यही बताते हैं भाषा प्रतिपक्ष भावना पताह प्रतिपक्ष भावना या उपहता प्रतिपक्ष की भावना से उपहत हुए यहाँ प्रतिपक्ष की भावना का अर्थ है क्रिया योग का अनुष्ठान प्रतिपक्ष है यहाँ पर क्रिया योग प्रतिपक्ष का अर्थ होता विरोधी तो यहाँ पर प्रतिपक्ष हो गया आपका योग और भावनाकार से अनुष्ठान क्रिया योग के अनुष्ठान से उपहार है जर्जर हुए जर्जर हुए समझते हैं दुर्बल हुए एक दुर्बल हुए ऐसा कि भावना था था की भावना का प्यार हो गया क्रिया योग के अनुष्ठान से उपहटा कर जर्जर हुए प्रतिपक्ष की भावना से जर्जर हुए क्लेश तनु हो जाते हैं इसलिए ऐसा है तनुमा भगवी लग जाएगा कि प्रतिपक्ष की भावना से जर्जर हुए क्लेश कैसे हो जाते हैं तनु हो जाते हैं ठीक है तो छीन हो जाते हैं और जब तनु हो जाते हैं ना तो तनु होंगे और तनु होने के बाद में कैसे होंगे वो प्रषुप्त होंगे और तनु और प्रसुप्त के समय क्या आए की उनको ज्ञान अदमी दर्द करती है तनु के समय कुछ तो प्रसुप्त रहेंगे कुछ तनु बने रहेंगे ये बात है आगे ध्यान देंगे तथा अब किसको बताना है विच्छिन्न को ना तो जो विच्छिन्न क्लेश है उसकी अवस्था को क्या कहेंगे विच्छिन्नता विच्छिन्नता अवस्था वाले क्लेश कैसे होंगे विच्छिन्न तो विच्छिन्न को बताते हैं तथा विच्छिन्न तो विच्छिन्द कर टूट टूट करके बताए ना कभी साधना करते समय क्लेश बहुत समय तक अनुभव में नहीं आते हैं मन बिल्कुल स्थिर बना रहता है फिर आ जाते टूट कूट कर क्लेश आते हैं साधक के जीवन में उसी प्रकार तथा कर से और विच्छिद कर टूट टूट करके टूट टूट करके पुनः पुनः तेन आत्मना समुदा चरण टूट टूट करके पुनः पुनः कर, कर सार बार तेन तेन आत्मना कर उस, उस रूप से मतलब अब उस, उस रूप से क्लेशों का जो अपना रूप है कि उस उस रूप से समुदाय चरणी का अर्थ है कि प्रकट होते हैं प्रकटी समुदाय का अर्थ है प्रकट होते हैं इसलिए विच्छि है और टूट टूट करके तेन और तूट -तूट करके पुना और टूट टूट करके पुनः पुनः तेन तेन आत्मना और टूट टूट करके पुनः पुना उस रूप से प्रकट होते हैं टूट टूट करके पुनः पुना उस उस रूप से प्रकट होते हैं उस उस रूप से प्रकट होते हैं राग राग रूप से द्वेष द्वेष रूप से इसलिए क्लेशों इसलिए क्लेश विच्छिन्न कहे जाते हैं है ना तो टूट टूटकर के जो होने वाले हैं उन क्लेशों को क्या कहेंगे विच्छिन्न कथम कैसे कैसे टूट टूट कर होते हैं तो भाषाकार समझाते हैं कथम प्रश्न कैसे तो उत्तर क्यूँकी राग काले क्रोध से दर्शनार्थ क्योंकि रात के समय क्रोध नहीं देखा जाता है होता की एक काल में एक ही वृत्ति होती है तो जिस काल में राग होता है उस काल में क्रोध होता है कहते हैं क्योंकि रात काल में क्रोध नहीं देखा जाता इसी इस का स्पष्टीकरण ही क्योंकि राग तो क्यों नहीं देखा जाता है तो बताते हैं राग काल में क्रोध नहीं देखा जाता है तो ही से क्योंकि राग काले क्रोधा न समुदाचर ही क्योंकि राग काल में क्रोध प्रकट नहीं होता है न समुदाचर से न प्रगति क्यूँकी राग काल में क्रोध प्रकट और जब रात काल में क्रोध प्रकट नहीं होता इसलिए राग काल में क्रोध नहीं देखा जाता है जो प्रकट होगा वही दिखाई देगा हाँ तो ऐसा देखेंगे एक दे ये दे दे ना ना दे दे हाँ, है बच्चे रागस्यानो ना विषया आइये महाराज त्रिपाठी जी हाईकमल आप आ जाइए जाइये एक मिनट आ जाओ बढ़ जाइए कई वारिख का कार्यक्रम है उसमें आप है राग काले क्रोधाना समुदाय चलती है क्योंकि राग काल में क्रोध प्रगट नहीं होता है यही छोड़ दो क्यूँकी राग काल में क्रोध प्रगट नहीं होता है अब ये पाठ देखेंगे पंक्ति लगभग और राग को भी बताते हैं कि राग काल में क्रोध नहीं देखा जाता है किन्तु जब राग होता है तो वह एक के प्रति होता है ना और किसी के प्रति राग होता है किसी के प्रति तो यही बताते हैं। रागस क्या क्वचित दृश्यमाना क्या क्वचित दृश्यमाना राग और कहीं पर दिखाई देने वाला राग क्वचित कर है कुचित विषय क्याचित विषय और किसी विषय में दिखाई, दे दिखाई देने वाला राग करे ना अस्थि अन्य विषय में नहीं होता है लग गया और किसी विषय में दिखाई देने वाला राग अन्य विषय में नहीं होता इसे जिस काल में राग एक व्यक्ति के प्रति है तो कोई जरूरी है सभी के प्रति हो और किसी विषय में दिखाई देने वाला राग अन्य विषय में नहीं होता है तो ध्यान देना इतने से कहा जा सकता है क्या की उसके एक को छोड़कर सब जगह राग का अभाव हो गया ऐसा कहा जा सकता है क्या तो वही बता रहे हैं यदि यदि एक एक समय विषय में राग जब है उस समय अन्य विषय में नहीं है लेकिन इससे तो नहीं कहा जा सकता कि सभी जगह समाप्त हो गया एक कुछ एकत्रियाम चैत्रो रक्त अन्यसु स्त्रीसु विरक्ता न एक स्त्रियाम चैत्र रक्ता एक स्त्री में चैत्र आसक्त है एक स्त्री में चैत्र रक्त आशक्ता एक स्त्री में चरित्री विरक्तानाग रहित नहीं हो सकता है ना पहले लिखा है ना उस कर्म करेंगे ना की अन्य स्त्रियों में राग से रहित नहीं हो सकता है जो एक स्त्री में आसक्त है तो इतने से क्या वो अन्य स्त्री में विरक्त हो सकता है क्या क्यूँकी कालांतर में उधर बन जाएगा आगे ध्यान देंगे किन्तु इसको समझाते हैं किंतु तत्व रागो लब्ध वृत्ति तत्व अर्थ है उस एक स्त्री में जिसमें आ सकती है ना किंतु एक स्त्री में राग लब्ध वृत्ति लब्धवी का अर्थ है वर्तमान रूप से है किंतु एक स्त्री में राग वर्तमान रूप से है अन्यत्र भविष्य वृत्ति और अन्य स्त्रियों में तो भविष्य रूप से होगा अन्य अन्य स्त्रियों में भविष्य रूप से है कैसा है वो भविष्य रूप से वो सूक्ष्म पता नहीं चलेगा एक प्रगट है राग तब, तब वह राग प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न होता है तीन स्त्रियाँ हो सकती है राग की प्रसुप्त होगी तनु होगी अथवा विचिन्न होगी कहा अन्य अन्य प्राय है ना अन्य भविष्य वृत्ति है ना तदा तब अन्य विषय में राग प्रसुप्त तनु अथवा विच्छिन्न होता है मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा तब अन्य विषय में राग प्रसुप्त तनु अथवा विच्छिन्न होता है अब उदार क्लेश को बता रहे हैं विषयों यो लब्ध वृत्ति ऐसा उदाहरण की विषय में यह अर्थ है की जो क्लेश जो जो क्लेश विषय में वर्तमान वृत्ति वाला होता है वह उदार कहलाता है जो क्लेश विषय में वर्तमान वृत्ति वाला होता है वह उधार कहलाता है जैसे की, की रात जिस समय विद्यमान है उस समय रात को क्या कहा जाएगा उधार कहा जाएगा जो क्लेश विषय में वर्तमान वृत्ति वाला है लब्धवृति है ना वर्तमान में ऐसा लगा लेना जो क्लेश विषय में वर्तमान रूप से है लब कर लेंगे वर्तमान रूप से जो क्लेश विषय में वर्तमान रूप से है उसे क्या कहेंगे उदार विषय में वर्तमान रूप से है मतलब विषय के होने पर उसके आकार का जो क्लेश हो रहा है लग जाएगी पंक्ति हाँ तो जिस समय राग है उस समय राग को क्या कहेंगे उदार और जिस समय आपका द्वेष है उस समय द्वेश को क्या कहेंगे सर्वे यहाँ सर्वे पदच्छेद करेंगे सर्व एवेटे क्लेश विषयत्व न अतिक्रम न ना अतिक्रमण की ले लो अभी तो हाँ फिर देखते हैं चार को ले लेना चार को ले लें चारो क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं चारों क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं मतलब चारों क्लेश पद के वाच्य ही होते हैं चारों क्लेश पद के वाच्य ही होते हैं या चारों क्लेश पद के अर्थी होते हैं है। ये क्लेश विशेष नहीं करते हैं मतलब क्लेश पद के वाच्य ही होते हैं यही बताना है तो जब क्लेश पद के ही वाच्य होते हैं किस पद के वाच्य होते हैं तो चारो क्लेश ही है तो प्रश्न उठाया गया तो विच्छिन्न प्रसुप्त तनु और उदार चार नाम क्यों हुए कहा तरना प्रसुप्त तनु उदारो वेशा तो विचिप्त तो विन प्रसुप्त तनु अथवा उदार ये नाम क्यों हुए? तनु, तनु अथवा उदार इन नामों वाला क्लेस क्यों हुआ बात ही सुनने क्लेसों के ये नाम कौन क्यों आ, आ, का क्या होता है तो प्रसुप्त तनु अथवा उदार क्लेश से क्या है मतलब इनमें ये नाम क्यों रखे गए उनके जब सब क्लेश पद के वाच्य ही हैं सब क्लेश ही हैं तो अलग अलग नाम क्यों रखे गए इस अभिप्राय से प्रश्न किया गया यह प्रश्न उच्चते समाधान दिया जाता है सत्य में में यह प्रश्न सत्य ही है कि सब क्लेषी है और नाम अलग अलग क्यों रखा गया तुम्हारा प्रश्न सही है किन्तु उसे उत्तर देते है विशिष्टा नाम एव एसाउ विच्छिन्नादित्व विशिष्ट अवस्था वाले विशिष्ट अवस्थाएं कौन है प्रसुक्ति तनुत्व विचिता और उदाहरण दो। विशिष्ट अवस्था वाले शाम इन विशिष्ट अवस्था वाले इन क्लेशों का ही विचिन्न विचिनादित्व है ना तो विच्छिता और ये तत्व या प्रसुक्ति भी कह सकते प्रसुप्तता अथवा प्रसुक्ति और उदारत्व विच्छिन्न आदित्य है ना तो आदि से और पकड़ ले लेंगे तीनों और सभी के साथ लगा लेंगे किन्तु विशिष्ट अवस्था वाले इन क्लेशों की ही विच्छिन्नता तनुत्व और उदारत्व होता है या कहा जाता है यथा एवं प्रतिपक्ष भावनाता निवृता जैसे ये प्रतिपक्ष की भावना से निवृत्त होते हैं जैसे ये प्रस्पक्षिकी भावना से निवृत्त होते हैं प्रस्पक्षिकी भावना से निवृत्त होते हैं अर्थात क्रिया योग के अनुष्ठान से जैसे ये क्रिया योग के अनुष्ठान से निवृत्त होते हैं तथा योग अर्थ वैसे ही स्वांजकाजन स्वांजकाजन अभिव्यक्ता वैसे ही अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होते हैं व्यंजा अंजन कार से अभिव्यक्ति का कारण वैसे ही अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होते हैं या अपनी अभिव्यक्ति के कारण से प्रकट होते हैं अभिव्यक्ति पद का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि में सूक्ष्म रूप सब पड़ा रहता है बाद में प्रकट होता है तो प्रतिपक्ष की भावना से निवृत्त हो जाते हैं अब अभ अभिव्यक्ति के कारण से ये अभिव्यक्त हो जाते हैं सभी साधक को एकांत सेवन का विधान किया गया है ना कुसंग त्यागने का विधान किया गया है कि अभिव्यक्ति के कारण सामने न आए तो अभिव्यक्त न हो प्रतिपक्ष जब अभिव्यक्त ना हो तो प्रतिपक्ष की भावना करने से वो छीण होंगे फिर ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे अब जहाँ अभिव्यक्ति के कारण है वही पर साधक रहेगा तो फिर उनको छीण हो पाएंगे हाँ प्रतिपक्ष की भावना तभी होगी जब इनसे बचेगा साधक सर्व एवं क्लेसा अविद्या भेदा सर्वे एवं अमी क्लेशा ये सभी क्लेश ये सभी क्लेश अविद्या के ही भेद है एवं ये सभी अविद्या के ही भेद हैं। तो यहाँ सर्वे से फिर कितना लेंगे आप चार, चार ये चारों क्लेश अविद्या के ही भेद हैं। क्यों? क्यों अविद्या के भेद हैं? तो उत्तर है सर्वेशु सर्वेशु अविद्या एवं अभिप्लवते क्योंकि सभी में अविद्या व्याप्त रहती है या क्योंकि सभी में आधार रूप से अविद्या रहती है सभी में आधार रूप से क्योंकि अविद्या क्या है इनकी क्षेत्र है या तो इनका उत्पत्ति स्थान है तो आधार रूप से कौन रहेगी <laughs> सभी में अविद्या ही व्याप्त रहती है या क्योंकि सभी में अविद्या ही आधार रूप से रहती है लगी पंक्ति यद अविद्या वस्तु आकार आकार यद अविद्या वस्तु आकार्य थे तद एवा अनुसेरते क्लेस अविद्या वस्तु अविद्या के द्वारा जो वस्तु उपस्थित की जाती है अविद्या के द्वारा जो वस्तु उपस्थित की जाती है या ऐसा ध्यान देना, हाँ, ठीक है, अविद्या के होने पर जो वस्तु उपस्थित होती है ऐसा भी कह सकते हैं, अविद्या के होने पर अविद्या के होने पर जो वस्तु उपस्थित होती है क्लेशा तद एव अनुशेरते क्लेश उसका ही अनुसरण करता है क्लेश उसका ही ध्यान देंगे अविद्या के द्वारा यदि अपना मित्र उपस्थित हुआ तो फिर क्या हो जाएगा राग हो जाएगा तो क्लेश जो है ना राग नामक क्लेश उसका अनुसरण करेगा उस विषय का और अविद्या के द्वारा क्या है यदि अपना शत्रु उपस्थित हुआ तो फिर कौन सा क्लेश आएगा द्वेष हाँ, तो द्वेष क्लेश उसका अनुसरण करेगा पंक्ति लगाएंगे अविद्या यद वस्तु आकार्य अविद्या के द्वारा जो वस्तु उपस्थित होती है अविद्या के द्वारा जो वस्तु उपस्थित होती है क्लेश तद एव अनुसरित क्लेश उसका ही अनुसरण होता है या क्लेश उसके ही अनुसार हो जाता है क्लेश उसके ही क्लेश उसके ही अनुसार हो जाएगा मतलब मित्र उपस्थित होगा तो क्लेश उसके अनुसार क्या हो जाएगा है रात्रु उपस्थित हुआ तो क्लेश उसके अनुसार क्लेश हो जाएगा है न ऐसा समझेंगे अब पंक्ति लगाएंगे विपरियास प्रत्यय काले उपलब्ध विपरियास प्रत्यय अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान विपरियास प्रत्यय का मतलब है यहाँ पर अविद्यान का अविद्या काल में या अविद्या के समय उपलब्धियंते क्या उपलब्ध क्लेश अविद्या के समय क्लेश उपलब्ध होते हैं अविद्या के समय क्लेश उपलब्ध होते हैं और जब अविद्या नहीं रहेगी तो क्लेश उपलब्ध नहीं होंगे देखना छी मणाम क्या अविद्याम एक अनुक लेना क्रिया के साथ उपसर्ग जुड़ता है ना अनुते क्या अविद्याम छीमाणाम और अविद्या के क्षीण होने पर और अविद्या के क्षीण होने पर अनुयंत क्लेश अनुशीयते क्लेश क्षण हो जाते हैं क्लेश हाँ तो इन, इन सभी कारणों से क्या है की क्लेश अविद्या का ही भेद है क्लेश क्या है अविद्या का ही भेद है अविद्या उसकी जननी है सभी क्लेशों की देखो आगे इतना पास जल्दी जल्दी जल्दी से नाम सदा काम तब आया था ना तो क्लेशों का बीज सामर्थ्य का कैसे बताया था बीज रूप सामर्थ्य बीज रूप सामर्थ्य किसका क्लेशों का क्लेशों के सामर्थ्य को ही बीज कहा गया है क्लेशों के सामर्थ्य को क्या कहा गया है <ð Richter> बीज कहा गया है पहले आया था <hazani> में कि शक्ति माध्य प्रतिष्ठा नाम बीज प्रमा। ये शक्ति मध्य से स्थित क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति क्लेश कैसे हो जाए <fizzera> <coughs> <praster> बीज रूप और यहाँ पर बोला बीज सामर्थ्य बीज रूप सामर्थ्य बीज रूप शक्ति बीज रूप तो क्लेशों की जो शक्ति है उसी को क्या कहा गया बीज तो शक्ति रूप से शक्ति रूप से कौन आएंगे प्लिय और जब वो शक्ति बीज रूप सामर्थ्य दग्ध हो गया बीज रूप शक्ति ही दग्ध हो गई तब फिर उससे क्या कार्य नहीं।, नहीं होगा ध्यान देंगे अंकुर के प्रति क्या कारण है बीज क्या कारण है अब भी जब बीजों को अग्नि से दाह हो जाए बीज दग्ध हो जाए अग्नि के द्वारा तब अंकुर निकलता है क्यों नहीं निकलता है नहीं। क्योंकि उसका जो सामर्थ्य दग्ध हो गया तो सामर्थ्य के लिए ही बीज पद का प्रयोग होता है है ना सामर्थ्य पद के लिए क्या होता है बीच पद का प्रयोग होता है कभी बीच हम बीच रूप हो गया ऐसा का वो जल जाता है सामर्थ्य के लिए बीच पद का प्रयोग है सामर्थ एक ही वस्तु है शक्ति वस्तु है ना वो शक्ति दग्ध हो जाती है अब इसमें ध्यान देंगे पंच क्लेषो में प्रथम क्या है अविद्या तो अविद्या को ही बता रहे हैं देखिए सूत्र में आ रही है त्र अविद्या स्वरूप जाता है, है। यहाँ का आएगा अविद्या क्या है अविद्या का स्वरूप कहा जाता है अर्थात अविद्या कही जाती है अविद्या अस्मिता राग द्वेश सभी को बताया जाएगा अनिता सूची दुखाना नित्य सुखात्म ख्याद्या अनित्या नित्य सूची सुखात्म छाती ही अविद्या अनित्य असुचि दुख और अनात्मा नित्य सुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या क्रम से समझेंगे क्रम से देखेंगे अनित्यासूचि दुख अनात्मसुख है ना यहाँ अनित्य है आगे नित्य है नित्य लिखा है ना और अनित के बाद पहले असुची है वहाँ क्या है सूची है अनित्य का विरोधी नित्य असुची का विरोधी सूची और दुख का विरोधी सुख और अनात्मा का विरोधी आत्म। आत्मा तो पंक्ति लगाएंगे और जैसे हम थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना मैं जैसा बोलता हूँ अनित नित्य ख्या अविद्या ख्या अंतिम में ख्या लिखा है ना तो अनित्य नित्य ख्या अविद्या मतलब अनित्य पदार्थों को नित्य समझना अविद्या है अनित्य पदार्थों को नित्य समझना क्या है अविद्या है है ना ये वस्तु इसी तरह की तो बनी रहेगी यदि ये यदि तो नित्य होती तो ऐसी ही बनी रहेगी तो सभी वस्तुएं कैसी हैं? अनित्य हैं। तो अनित्य वस्तुओं वस्तु को नित्य समझना क्या है अविद्या है तो जैसे की जल है ना वो अधिक उष्ण होने पर क्या बन जाता है वाष्प धब बन जाता है ठंडा होने पर क्या है गर्फ बन जाता है तो ऐसी अवस्थान अवस्थाएं होती रहती हैं क्या होती रहती हैं अवस्थाएं बनी होती रहती हैं अनित्य है मतलब नित्य नहीं है अर्थात एक जैसा नहीं है एक जैसा यही मतलब है यहाँ अनित मिथ्या नहीं है अनित्यकर्ज मिथ्या जो न होकर भासेगा तो मिथ्या कहा जाएगा ये हो न होकर के नहीं भाजता है तो प्रतीत होता है समझे न होकर भाषते ये बात नहीं है ये यह है लेकिन ये आत्मा जैसा सत्य आत्मा जैसा सत्य नहीं है लेकिन मिथ्या भी नहीं है आत्मा जैसा सत्य नहीं मतलब आत्मा कूटस्थ सत्य है कूटस्थ है ना और ये परिणामी सत्य है सत्यता दुबी दुबी आत्मा की सत्यता ऐसी तो ये जो जगत की सत्यता अचेतन अच्चित, पदार्थों की सत्यता का ऐसी है परिणाम होता रहता है अभाव कभी नहीं होगा मतलब क्या है की कार्य का तिरोभाव कार्य का अविर्भाव हाँ कार्य का आविर्भाव कार्य का तिरो भाव तो मतलब बना रहता है ना उस, किसी न किसी रूप में ऐसा तो ये परिणाम ही सत्य परिणाम होता रहता है मिट्टी का परिणाम क्या हो गया घट हो गया प्रकृति परिणाम महात्मा महात का परिणाम अहंकार परिणाम होता रहता है शत्रुष्ट है परिणाम होता रहता है जगत परिणाम सत्य है मिथ्या नहीं है मिथ्या शांकर मत को बौद्ध मत को छोड़कर कोई नहीं मानता है वेदों में जो जिन प्रधान उपनिषदों पर आचार्यों ने भाष्य लिखे है उसमें ब्रह्मसूत्र में गीता में ना कहीं विवर्तवाद कहा गया है ना कहीं मिथ्या कहा गया है ना कहीं रुजु पे कहा गया है ना कहीं सुक्ति रजत कहा गया है कहीं नहीं कहा गया है जो उपनिषद पढ़ते हैं ना मृदघट दृष्टान्त दिया गया है यथा सोमेन मृत पिंडेन ज्ञातेन सर्व मृदय मृत घट दृष्टांत दिया गया है रजुसांत वेदों में नहीं है तो मृद घट दृष्टान का समर्थन है और ब्रह्म में भी क्या है परिणामात आत्म हैं पर यही जो है ना परिणाम परिणाम ही कहा है नहीं कहा विवर्थ तो बौद्ध दर्शन से लाकर के तो लोगों ने यहाँसूत्र में।, में नहीं की है इसीलिए सांघ योग दर्शन में विवर्त नहीं माना गया कोई नहीं मानता है तो बौद्ध दर्शनों का जो है ना नकल करके हंडाया गया है बोधो का नकल किया गौड़ ने गौड़ का जो तो है नकल कर लिया ने अब यही कहीं कहीं महापुरुष कहे गए संसार ऐसा है तो राग हटाने के लिए केवल कह दिया है संसार स्वप्न के समान है है वो क्यों कहा राग हटाने के लिए ब्रह्म सूत्र में ही है ध्यान देंगे वही धर्म आचार न स्वप्नादिवत वही धर्म होने के कारण जगत स्वप्नादि के समान नहीं है व्यास जी स्वयं ब्रह्म सूत्र में लिख रहे हैं और मूर्ख लोग बोलते हैं जगत स्वप्न के समान मिथ्या है अरे व्यास जी क्या कह रहे हैं व्यास जी कहते हैं न स्वप्नादिवत वही धर्म आचार ना स्वप्नादी बात ब्रह्म है ब्रह्म सूत्र को कोई नहीं देखता है है ना स्वप्न के समान जगत में व्यास जी इसे ब्रह्म में बोल रहे हैं स्वप्न रूप का निष्ठे करते हैं और कुछ ले ये ध्यान देंगे जगत स्वप्न के समान मिथ्या नहीं है ये भगवान के सत्य संकल्प से रचा गया है सत्य संकल्प भगवान ने इसकी रचना की है और यह विद्या में कुछ नहीं होती है सत्य संकल्प ईश्वर ने इसकी रचना की है जो कहते हैं हमारे अज्ञान से संसार की रचना हुई और तुम्हारे अज्ञान से संसार की रचना होगी तो तुम रोटी के लिए जो है क्षेत्र में लाइन क्यों लगाते हो रोटी के लिए तुम वहाँ वो आटा डाल क्यों इकट्ठा करते हो जो इसमें आपके अज्ञान से पूरे संसार की रचना हुई है तो अपना मकान आप अज्ञान से बना लो सीमेंट चिंटा क्यों लाते हैं आप सीमेंट चिंटा नहीं, सी, नहीं लाना चाहिए अज्ञान का कर नहीं कार्य सब्त संकल्प ईश्वर की रचना है ना बैठे आप आप ऐसे मकान बना लो ऐसी रोटी बना लो उपादाम क्यों लाते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं ये सब पागलों को काम आगे था आगे था है ऐसा ऐसा बोलना सब तो समर्थन नहीं करता तो गीताओं प्रस्थान समर्थित नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर अनित्य जो कहा गया है ना अनित्य कौन वस्तु होती जो एक जैसी ना रहे जो एक जैसी ना रहे तभी तो संसार को कुछ आचार्यों ने चित विलास दे दिया है ना इसीलिए कहा गया यही कारण है उसका तो विवर्षवादी तो विरोधी है चित बिलास ऐसा अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ रखना क्या है अनित्य नित्य ख्या अविद्या ख्याति, ख्याति करते का ज्ञान अनित्य पदार्थों में नित्यता का ज्ञान या अनित्य पदार्थों को नित्य समझना क्या है अविद्या है संसार अनित्य है इसको क्या समझ लिया नित्य तो ये अविद्या हो गई अनित्य है ना परिवर्तनशील है ना विनाशी है ऐसा विनाशी होने का मतलब कुछ न रहना ये नहीं है घट का विनाश हुआ तो मिट्टी रहती है ना तो परिणाम ही होता है ध्यान ना तो अनित्य पदार्थों को नित्य समझना क्या है अविद्या और आगे लगाना असूची है ना अनित्य अनिश्सू नित्य ख्या अविद्या अपवित्र पदार्थों को असूची कर अपवित्र पदार्थों को तो पवित्र समझना अविद्या है अपवित्र पदार्थों को पवित्र समझना अविद्या है और दुख है ना और दुख क्या है दुख सुख थे है सुख ख्या अविद्या की दुख को सुख समझना अविद्या है दुख को सुख समझना क्या है <कलूस> अविद्या है और अनात्म सु आत्म ख्या अविद्या थे और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है अनात्मा मतलब आत्मा से भिन्न जो देह इंद्रिय है अनात्मा को आत्मा समझना क्या है अविद्या है कौन क्या अनित्य को नित्य समझना अविद्या है अपवित्र पदार्थ को पवित्र पदार्थ समझना अविद्या है दुख को सुख समझना अविद्या है और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है भास्कर में इसका व्याख्यान आ रहा है अनित्य कार्य नित्य ख्या अनित्य कार्य करते अनित्य पदार्थ में अनित पदार्थ में नित्यता की प्रतीति या अनित पदार्थ में नित्यता का ज्ञान अविद्या है या अनित्य पदार्थ को नित्य समझना अविद्या है लग गया ख्या ज्ञान प्रतीति अनित्य पदार्थ में नित्यता की प्रतीति या अनित्य पदार्थ को नित्य समझना अविद्या है अविद्या जोड़ देंगे हर वाक्य के अंतिम में यहां अविद्या जोड़ कर वाक्य लगाएंगे अविद्या क्या है अनित्य पदार्थ को नित्य समझना या अनित्य पदार्थ में नित्यत्व का ज्ञान अनित्य पदार्थ में नित्यत्व का ज्ञान अविद्या यथा है वह देख उसको समझाते हैं ध्रुआ पृथ्वी पृथ्वी ध्रुआ ध्रुवाकर्थ नित्या पृथ्वी नित्य है पृथ्वी सी है हाँ ध्रुआ पृथ्वी पृथ्वी ध्रुआ मतलब पृथ्वी नित्य है ध्रुआ सचंद्र तारका दचन्द्र तारका ध्रुआ चंद्रमा और तारों के सहित अंतरिक्ष लोक नित्य है ध्रुआ करते नित्य है पृथ्वी नित्य है यदि नित्य कोई ना समझे तो बहुत ज्यादा संग्रह भी नहीं करेगा बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करेगा बोध प्रपंच नहीं बढ़ाएगा जो इकट्ठा करते हैं ज्यादा उनको पता रहता है हमारे साथ जाएगा ये यदि ऐसा वो दो इकट्ठा ही नहीं करेगा ज्यादा दुण हाँ नित्य है नित्य किया है सूत्र बोलो नित्य शब्द की सिद्धि कैसे होती है नित्य अर्थ में चलिए ध्रुव अर्थ में है ध्यान देंगे पृथ्वी नित्य है और चंद्रमा और तारों के सहित अंतरिक्ष लोग नित्य है ध्रुवाकर्ष नित्य जीवो कसा अमृता जीवो कसाकर्ष देवता क्या है और अमृता करते हैं, अमर हैं, देवता अमर हैं। ध्यान देंगे जो लोग समझते हैं देवता अमर हैं, अमर का अर्थ ऐसा समझते हैं, कभी नहीं मरते हैं तो ये कभी नहीं मरते हैं ऐसा समझना अविद्या है देवता अमर हैं, तो इसी अभिप्राय से अमर कहा जाता है कि मनुष्यों की अपेक्षा दीर्घकाल तक रहते है इतना ही मतलब है उनका भी काल तो समाप्त होता ही है ना तो देवता अमर है देवता कभी नहीं मरते है ऐसा समझना क्या है अविद्या लगाएंगे दोबारा ध्रुवा तो यहा पर क्या कहेंगे आप कि अध्रुव पृथ्वी को ध्रुव समझना या अनित्य पृथ्वी को नित्य समझना अविद्या है है ना मतलब अनित चंद्रमा और तारे के सहित चंद्रमा और तारे के सहित अनित अनित्य अंतरिक्ष लोग को नित्य समझना अविद्या है समझना या वो ज्ञान अविद्या है और देवता अमर है ऐसा समझना क्या है अविद्या है ये जोड़कर लगाएंगे ऐसा समझना ऐसा ज्ञान ऐसी प्रतीति तथा उसी प्रकार असूचो परम विभत् असूची का अर्थ होता है अभवित्र या असूची का अर्थ किया परम विभत्स परम विभत्स का अर्थ है अत्यंत घटनास्पद अत्यंत अत्यंत घनास्पद कौन है ये काया अच्छा। ये जो काया जो देह है ये अत्यंत घृणास्पद है रोज साबुन तेल लगा कर स्नान करो और खुद श्रृंगार करो सुबह कुत्तियाड़ कितना आता है, सब है? तो सब क्या है अत्यंत घृणास्पद है ये कि परम विवस्त अत्यंत घृणास्पद काया उत्तम क्या क्या उक्तम और कहा गया है किसके विषय में कहा गया है काया के विषय में कहा गया है स्थानाद बीजाद उपस्तम नीसंगनाद निधनादपि कायम आधे शौचत्म आधे शौचत् पंडिता है शुचि विदु ही असुचिम विदुह शब्दों पर ध्यान देंगे विदु क्रिया का कर्ता कौन है पंडिता पंडित कहते हैं या पंडित मानते हैं क्या मानते हैं कायम असुचिम देह को अशुद्ध मानते हैं अपवित्र मानते हैं पंडिता कायम असुचिम विदुहु की पंडित देह को अपवित्र मानते हैं जो पंडित हैं ज्ञानी महापुरुष हैं वो काय को कैसा मानते हैं अपवित्र मानते हैं बहुत अपवित्र है बहुत अपवित्र तो कितना भी अच्छा खिलाई खीर खिलाई क्या बंदी बिस्तर बन जाएगा तो कोई इसमें डालने से भी अच्छ, कोई अच्छी चीज छोड़ा बनेगी कुछ तो वैसे ही बन जाता है उल्टा फुलटा तभी अब देखेंगे यहाँ पर नित्य न न पृथ्वी ध्रुआ है मतलब पृथ्वी नित्य है ऐसा समझना अविद्या है है ना पृथ्वी ध्रुआ है ऐसा समझना अविद्या है ध्रुआ मतलब नित्य बल्कि ऐसा समझना अध्रुव पृथ्वी ध्रुव है ये समझना अविद्या है अनित पृथ्वी नित्य है ये समझना अविद्या है अब ध्यान देंगे तो देह को अपवित्र क्यों कहा जाता है तो उसमें कुछ हेतु दिए हैं स्थानाद है ना स्थानाद स्थानाधिक स्थान के कारण तो ऐसा लगाएंगे अपवित्र स्थान के कारण है अपवित्र स्थान क्या है उदर आदि हाँ उदर आदि अपवित्र स्थान के कारण है और बीज आद है ना तो बीज करत क्या होता है यहाँ पर उपादान अपवित्र उपादान होने से देह का उपादान क्या रजवीर रज तो अपवित्र कारण होने से बीच अथ कारण कारण क्या रजवीर, तो अपवित्र अपवित्रदारादी अपवित्र स्थान होने से अपवित्र कारण होने से और क्या शब्द है उपस्टम भात उपस्तम भात कर्त है यहाँ पर उपस्टम होता है आश्रय अपवित्र पसीना मलमूत्र का आश्रय होने से अपवित्र मलमूत्र तथा पसीने का आश्रय होने से उपष्टम्भ कर्त हुआ ना एक ही होना नहीं थोड़ा भूल हो गई बताने में हमसे उपस्टम उपस्टमवाद कार्य अर्थ गलत बोल दिया मैंने उपस्टमवाद का होगा आश्रय होने से मतलब ये रस रक्त और मांस का आश्रय होने से क्या कहेंगे रस रक्त और मांस का अपवित्र रस रक्त और मांस का आश्रय होने से आश्रय कौन है इनका वही है ना शरीर और निशनाथ का अर्थ है की यहाँ पर प्रवाह के कारण प्रवाह क्या है मलमूत्र और पसीना रूप प्रवाह के कारण है निर्संजनाथ का क्या है मलमूत्र और पसीना रूप प्रवाह के कारण है और आदेश उच्चत्वाद का अर्थ है कि सदा सफाई की अपेक्षा होने से सदा पवित्रता की अपेक्षा होने से लोग कुल्ला करते मुँह धोते कि सदा सफाई की अपेक्षा होने से विद्वान लोग इस देह को अपवित्र कहते हैं अपवित्र कहने में तू क्या स्थानाधिकार अपवित्र स्थान होने से अपवित्र उदर आदि उदर कान अपवित्र स्थान है ना कानूल खड़ जाता है की अपवित्र उदर आदि स्थान होने से और बीजात अर्थ अपवित्रजवीर कारण होने से उप अष्टम का अर्थ है की अपवित्रस्त रक्त और मानसिक रस रक्त और मांस का आश्रय होने से करते हैं है मलमूत्र और पसीना रूप प्रवाह होने से ऐसी मलमूत्र और पसीना का प्रवाह होने ऐसी और सदा सफाई की अपेक्षा होने से विद्वान इस देह को अपवित्र कहते हैं क्या मानते हैं अपवित्र मानते हैं देव को बहुत अपवित्र वस्तु है रामसुखदास जी महाराज के पुस्तक शायद भावोद्दार नाम से छी है अंतिम में जो उन्होंने एक लिखी थी वो सबको पढ़ना चाहिए से मिल जाए एक, एक संत की बसियत नाम से होगी या भावोद्दार नाम से होगी तो मरने के बाद मिली तो उन्होंने इसमें बढ़िया लिखा है सभी हाँ तो उसको सबको पढ़ना चाहिए बहुत गीतरागी महात्मा थे और सामाजिक महात्माओं में ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है ऐसे मिलते नहीं उनके जैसे भीतरागी महात्मा विद्वान भी हो भीतराग भगवत समर्पण हो इसी करते इस प्रकार या ऐसे अपवित्र शरीर में ये कहेंगे इसी कर अपवित्र शरीर में पवित्रता का ज्ञान देखा जाता है या ऐसे अपवित्र शरीर में पवित्रता की प्रती देखी जाती है किस प्रकार देखी जाती है कल ओम पूर्णम पूर्णमीदम पोर्ण पोर्णच्यूनता